ऋग्वेदीय आयतेरे उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड की, खंड के चतुर्थ मंत्र का विचार मूल मूल का हम लोग कर चुके हैं भाष्य का विचार चल रहा था इस मंत्र में समि देहगत आदि देवताओं ने ईश्वर से प्रार्थना की भोगायतन प्रदान करने के लिए ईश्वर ने इनको भोगायतन के रूप में वेष्टि देहांत पाती गवादी से उपलक्षित बाकी शरीरों को मनुष्य शरीर से अतिरिक्त दिखाया लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया कुछ न कुछ दोष दिखा फिर मनुष्य शरीर देवता ने परमेश्वर ने बना करके देवताओं को आयतन के रूप में दिखाया देवताओं ने स्वीकार किया इसे कि यह हमारे योग्य आयतन है फिर देवताओं ने इस वेष्टि मनुष्य शरीर गतो गा गोलकों में अपने अधिष्ठे इंद्रियों के साथ प्रवेश कर लिया यह, यह बात बताई गई चतुर्थ में चतुर्थ तक के ग्रंथ के द्वारा अब भाष्यकार भगवान चतुर्थ के भाष्य के अवतरण में ये कह चुके हैं कि तथा अस्तु इति अनुज्ञा प्रतिलभ्य ईश्वर तो ईश्वर ने देवताओं को आज्ञा की कि इस शरीर में प्रविष्ट हो जाओ की अनुज्ञा यानी अनुमति पा करके अनुकूल अनुमति अपने देखा तो ईश्वर से देवताओं ने कहा तथा अस्तु जैसी आपकी आज्ञा है हमें स्वीकार है और फिर जैसे राजा की आज्ञा से सेना प्रमुख राज्य में प्रवेश करते हैं राष्ट्र में प्रवेश करते है क्या नाम वो राजधानी में प्रवेश करते हैं वैसे ही प्रविष्ट हो गए अपने अपने गोलकों में अग्नि देवता इसे बताया जा रहा है तो टीका में हम लोग प्रथम वाक्य का जो अन्वय टीकाकार ने बताया था वहाँ तक की चर्चा कर चुके हैं कि राज्यों प्रतिलभ्य बलातादय सेना पत्यादयो नगरिया यथा प्रवेश ये दृष्टांत वाक्य है मूलभाष्य में नगरिया बला, बलाधिकृतादय इन दो पदों से दृष्टांत बताया है उसमें कुछ पदों का अनुकरण करके अनु, अनुवर्तन करके वाक्य वाक्य बनाया बनाया टीकाकारण्टानवाक्यवनाया राजा प्रतिलभ्य बलाधिकृतादय सेनापत्याद नगरिया यथावती तो जयसे राजा की आज्ञा पाकर बलाधिकृतादय का अर्थ कर दिया सेनापत्यादय अने सेना के अधिकारी लोग नगरी में प्रविष्ट हो जाते हैं जैसे ऐसे ही तद्वत येदारष्टात वाक्य है कि तद्वत ईश्वरस्य से अनुज्ञा प्रतिलभ्य अग्नि प्राविशत अन्वय तो ईश्वर की आज्ञा पा करके इस मानव शरीर रूपी ब्रह्मपुरी में जो अपना गोलक है अपने अधिष्ठे वाघ इंद्रिय का गोलक है मुख उसमें प्रवेश कर लिया ये कहा कि प्रतिलभ्य अग्नि ही प्राविशत अग्नि ने प्रवेश किया कहाँ पर प्रवेश किया कैसे प्रवेश किया उसे बताया जा रहा है वाघ अभिमानिनी वाग अभिमानिनी वाग, वाग एव भूतवा भाष्य में तो अग्निर मूल में था उसका अर्थ कर दिया वाग अभिमानी वाग अभिमानी देवता जो अग्नि है उसने मुखम प्राविशत मुख में प्रवेश किया वाग अभिमानी देवता ने मुख में प्रवेश किया तो कहा बिना वाग इंद्रिय का प्रवेश किए ही वाग इंद्रिय के प्रवेश के बिना ही अकेली अग्नि देवता ने प्रवेश किया या अपने अधिष्ठे को भी साथ में लिया तो कहा कि वाघ एव ने अपने अधिष्ठेय बन करके ऐसा अर्थ निकलता है शब्दार्थ लेकिन तात्पर्य अर्थ निकलेगा वाग इंद्रिय के साथ वाग इंद्रिय की अनुग्राह देवता बन करके स्वाम स्वामयनिम विराड शरीर में जो करण तथा अधिष्ठात्री देवता का अलग अलग विराड देह का स्थान योनि के रूप में बताया गया ना निमित्त के रूप में कारण के रूप में अभिव्यक्ति स्थान के रूप में तो विराड देह गत मुख है वाग अभिमानी देव दे सहित वाग अभिमानी देवता का यौनी यानी अभिव्यक्ति स्थान तो उसी का एक अल्प रूप है वेष्टि रूप है मानव शरीर विराट देह का ही इसलिए माना जाएगा कि वेष्टि मानव शरीर में भी वाग इंद्रिय सहित अग्नि देवता का योनि यानी अभिव्यक्ति स्थान के तरह अभिव्यक्ति स्थान रूप जो मुख है उसमें प्रवेश कर लिया का मतलब उसमें अभिव्यक्त हो गई अपने है वाग इंद्रिय के साथ वाघ अधिष्ठात्री देवता प्रविष्ट हो गई थोड़ी टीका है टीका को देखिए यद्यपि वाग अभिमानी अग्निर अग्निर् वाग एव तो कहते हैं यद्यपि वाग अभिमानी अग्नि देवता है न कि वाग इंद्रिय ही तो तो भी तथापि वाचम विना तस्याहा अपी विना प्रत्यक्षम अनुपलब्धे ग्रहण अभावत एकलोली यद्यपि वाग प्रत्यक्षे ती अभिमानी अधिष्ठात्री देवता है अग्नि न कि स्वयं अधिष्ठे वाक रूपात्री भाव ही नहीं बनेगा ना अधिष्ठात्री अधिष्ठे भाव रूप संबंध बनेगा दो में एक में कोई संबंध नहीं बनता अग्नि ही वाग इंद्रिय होगा तब तो ये अधिष्ठात्री अधिष्ठे भाव संबंध देवता और वाक् में नहीं होगा इसलिए मानना होगा कि वाग अभिमानी देवता है अग्नि न कि वाक ही तो ये दो हो गए तो दो हो गए तो फिर वाघ एव भूतवा अग्नि मुखम प्राविशत ऐसा कैसे कहा, कह रहे हो ये प्रश्न सिद्धांति के प्रति पूर्व का होगा उसका उत्तर देने के लिए कहा कि तथापि तस् वाचम विना प्रत्यक्षम अनुपलब्धे तो यानी वाग अभिमानी अग्नि वाग का अधिष्ठाता जो अग्नि है उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता किसके बिना वाचम बिना तो वाचम बिना प्रत्यक्षम अनुपलब्धे अधिष्ठे के बिना अधिष्ठाता अग्नि का अग्नि की उपलब्धि नहीं हो रही है और अधिष्ठे वाक यदि होगी तो उसकी प्रवृत्ति देख करके रूपा रूप प्रवृत्ति देख करके उसके अधिष्ठाता अग्नि का ज्ञान हो सकता है क्योंकि वाघ इंद्रिय भौतिक होने के कारण जड़ है और जड़ में प्रवृत्ति स्वतः नहीं होती चेतन की प्रेरणा के बिना इसलिए चेतन अधिष्ठित जड़ ही में प्रवृत्ति होती है और जड़ जो वाक है उसका वदन प्रत्यक्ष दिख रहा है वदन रूप व्यापार वाघ इंद्रिय से उच्चारित शब्दों का स्रोत इंद्रिय से प्रत्यक्ष हो रहा है ना इसलिए माना जाएगा कि वाघ इंद्रिय का व्यापार प्रतीत हो रहा है उपलब्ध हो रहा है उसकी उपलब्धि हो रही है और जिसका व्यापार उपलब्ध हो रहा है वह जड़ है जड़ होने से माना जाएगा कि उसका कोई न कोई चेतन अधिष्ठाता है तो उसकी उपलब्धि हो जाएगी जड़ वाघ इंद्रिय के अधिष्ठाता के रूप में अग्नि की ये तब हो सकती है जब वाग इंद्रिय हो तो वाग इंद्रिय के व्यापार बोध से अग्नि का बोध हो रहा है, और अग्नि जो है के बिना वाग इंद्रिय में वदन रूप व्यापार करने का सामर्थ्य नहीं आता वदन रूप व्यापार हो जाए तब ना उसका ज्ञान होगा और वाग इन्द्रिय में अपने विषय शब्दादि उच्चारण का सामर्थ्य अपने अधिष्ठाता चेतन अग्नि के बिना अनुपन्न है तो अग्नि आदि का व्यापार क्या नाम वाघ का व्यापार अग्नि आदि अधिष्ठात्री देवता के बिना अनुपन्न है और अग्नि अधिष्ठात्री देवता का ज्ञान वाघादि इंद्रियों के व्यापार ज्ञान के बिना अनुपन्न है इसलिए दोनों में माना गया ऐक्य मुख्य ऐक्य नहीं तादात में जैसा तादात में होता है अभी भेद सकृत भेद सह विष्णु रेद तादात में कहलाता है भेद सहिष्णु रभेद का मतलब क्या हुआ सहिष्णु कहा जाता है सहन करने वाले को सहनशील सहनशील अभेद को त्म्य कहा जाता है किसको स, किसका सहनशील है किसको सहन कर रहा है अभेद तो भेद को तो भेद को सहन करने वाले अभेद को तादात्म्य कहा जाता है भेद तादात्म्यम रेद तादात्म्य का लक्षण है तो वाक और अग्नि में मुख्य अभेद नहीं है मुख्य अभेद जो है ना वो भेद को भी सहन नहीं करता वो भेद असहिष्णु होता है भेद सहिष्णु नहीं होता और भेद को सहन करने वाले अभेद का नाम है तादात्म्य और मुख्य अभेद कहलाता है भेद असहिष्णु अभेद को तो अग्नि और उसके अधिष्ठाता अधिष्ठे वाग में अधिष्ठे वाग और अधिष्ठाता अग्निदेवता में तादात्म्य है यानी भेद सहिष्णु अभेद है और उस अभेद को देख करके दोनों में ए, एक लोली भाव से निर्देश है ये कह रहे हैं टीका में तथापि के बाद में कि तथापि तस् वाचम बिना प्रत्यक्षम अनुपलब्ध है ते अग्ने वाचन बिना यानी वाघ इंद्रिय के व्यापार बोध के बिना खाली वाघ इंद्रिय नहीं लेना वाचम विना से वाचम इस शब्द से उपलक्षण विधया उसके व्यापार बोध को लेना वाग इंद्रिय के व्यापार ज्ञान के बिना तस्य यानी अग्ने है प्रत्यक्षम अनुपलब्धे प्रत्यक्षम यानी साक्षात उपलब्धि यानी ज्ञान और अनुपलब्धि का अर्थ हो जाएगा ज्ञानाभाव तो अग्नि वाग इंद्रिय के व्यापार बोध के बिना साक्षात तो अग्नि का ज्ञान संभव नहीं है किसी को माध्यम बनाए बिना संभव नहीं है तो अनुपलब्ध है और तस्या अपी देव तस्या अपी देवता विना देवता ग्रहण सामर्थ्य अभाव तो इसमें तस्या शब्द से लेना वाग इंद्रि वाक् शब्द स्त्रीलिंग होने से तस् ये वाक्यपरामर्शक शब्द के ष्टी के एक वचन में भी स्त्रीलिंग हुआ ना। <coughs> तो तस्या ती देवताम विना स्व विषय ग्रहण सामर्थ्याभाव तो अभिमानी अग्नि देवता के बिना स्व विषय का मतलब स्व विषय ग्रहण है वदन रूप व्यापार यही स्व शब्द से लेना वाघ इंद्रियों को और विषय ग्रहण शब्द से लेना शब्दोच्चारण रूप व्यापार और उस शब्द उच्चारण रूप व्यापार का सामर्थ्य नहीं है किसमें तस्या वाच तो वाग इंद्रिय में भी चेतन अधिष्ठाता अग्नि देवता के बिना अपना वदन रूप व्यापार करने का सामर्थ्य न होने से सामर्थ्या भाव तयो हो इस द्विवचनांत तत्शब्द से लेना दोनों को अधिष्ठाता एवं अधिष्ठेको अधिष्ठाता अग्नि और अधिष्ठे वाक तो अग्नि वाचो हो ये तयो का अर्थ निकलेगा अग्नि और वाग इंद्रिय में एक लोली भावे एक लोली भाव शब्द का अर्थ है तादात्म्य तो एक लोली भावे न का मतलब तादात्म्य तादात्म्य संबंध से अभेद उक्ति, तादात्म्य संबंध होने से अभेद कथन है दोनों का तयोहो अभेद उक्ति उन दोनों का अभेद कथन है क्यों एकलोली लोली का मतलब तादात्म्य होने से ये कहा जा रहा है इत्याह वाग एव भूत्वा इससे अग्निर अग्निर्ने वाग अभिमानिनी वाग एव भूत्वा यहां पर अभेद कथन है ना अग्नि ही वाग बना ऐसा अर्थ निकलेगा ये वकार लगा, लगाने से अग्नि वाग बन करके स्वाम यौनिम मुखम प्राविशत तो वेष्टि शरीर अंतर्गत जो अपना अभिव्यक्ति स्थान है मुख उसमें प्रविष्ट हुआ प्राविशत का करता है अग्नि लेकिन अकेला अग्नि ही प्रविष्ट नहीं तात्पर्य अर्थ वाक्य का निकलेगा अपने अधिष्ठे वाग इन्द्रिय के साथ अधिष्ठाता अग्नि ने अप, आ, अपने अभिव्यक्ति स्थान मुख में प्रवेश कर लिया स्वयं में प्रवेश कर लिया का मतलब आगे थोड़ी टीका है टीका को देखिए यद्यपि यद्यपी देवता ईश्वरेण प्रवेश चोदित तथा साक्षात् तदनादी भोग तेशाम प्रवेशो असंभवा ता प्रवेश इति अपि स उक्त ये कहते हैं कि यद्यपि देवता ईश्वरेण प्रवेश चोदितः तो यद्यपि वेष्टि शरीर बना करके देवताओं को दिखाया देवताओं को पसंद आया और देवताओं को मात्र ईश्वर ने आज्ञा दी अनुज्ञा दी कि आप इसमें प्रविष्ट हो जाओ तो देवता नाम एवं ईश्वरेण प्रवेश चोदित या ने तो ईश्वर ने तो देवता के प्रवेश का ही विधान किया यद्यपि तो भी कहते हैं तथापि कर्णेर विना तासाम साक्षात् भोग अपि प्रवेशो एव इति कर्ण विनासा साक्षादनाभोसंभवात्म तो ये कहते हैं तथापि यद्यपि तथा यद्यपत शब्द के शक्ति संबंध से तो यही प्रतीत हो रहा है कि देवता का देवता के प्रवेश का विधान भगवान ने किया तो भी कहते हैं कर्ण बिना तासाम साक्षात अदनादि भोग असंभवात तो अग्नियादि देवता वागादि करणों के बिना अपने अपने विषयों का ग्रहण रूप भोग नहीं कर पाते आदनादिरूप भोग उनसे नहीं हो पाएगा इसलिए क्या होगा कि ईश्वर का जो विधान है देवता प्रवेश और वो देवता प्रवेश किस लिए है देवताओं ने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि जिसमें रह करके हम सुविधा से भोग भोग सके विषयों का अनुभव कर सके विषय अनुभव से होने वाला जो सुख दुख हैं अपने कर्म का फल वो ठीक से अनुभव कर सके इसके लिए आयतन की प्रार्थना भगवान से इंद्रियों ने अग्नि देवताओं ने की थी ना तो फिर जिस के बिना आयतन में प्रविष्ट होने पर भी अब विषय भोग संभव नहीं है जिसके बिना अग्नि का प्रवेश आयतन में तो हो गया लेकिन जिसके बिना संभव नहीं है वो भोग माना जाएगा अर्थात यानि श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से वह भी आग्न आदि देवता के साथ मुख में प्रविष्ट हुआ तो किसके बिना अग्नि देवताओं का भोग संभव नहीं हो पा रहा है केवल अग्नि अधिष्ठात्री देवता का प्रवेश होने पर के बिना इसलिए माना जाएगा वाघादिकरणों का भी उनके अधिष्ठात्री देवता के साथ प्रवेश श्रुतर्थापत्ति से सिद्ध होगा ये यहां पर कहा कि तथा कर्ण विना ताक्षात आदनादि भोग असंभवात तो आदनादि रूप भोग संभव न होने से अपि प्रवेशो अर्थात चोदित कर्ण कर्णानाम अपि प्रवेशो तो चोदित का अर्थ है श्रुत अर्थपत्ति प्रमाण से चोदित यानि विहित एवं स उक्त तो अपि तेजा यानी अपि स यानी प्रवेशः उक्ता तो कर्णों तो का भी प्रवेश समझ लेना चाहिए कि इसी इनी वा आग्नदि के प्रवेश के साथ ईश्वर ने बता दिया है इस अभिप्राय से ये सब लिखा भगवान भाष्यकार ने कि तथा उक्तार्थम अन्यत तो अन्यत शब्द से लेना ये जो अग्नि अग्निर्वाग भूत मुखम प्राविशत इस वाक्य से अतिरिक्त बाकी चौथे मंत्र में आए हुए वाक्य जैसे वायु प्राणुभूत नासिके प्राविशद इत्यादि वाक्य है ना उनको अन्य शब्द से ग्रहण करना भाष्यस्त अन्यत शब्द से कौन सा अन्य शब्द से तथा उक्ता अन्यत तो अन्य यानी अन्य वाक्य जातम उक्ताथम उक्तार्थम यानी व्याख्यातम उक्तो अर्थ यश तत्ता वाक्य जातम तो वायु प्राणो प्राणु भूतवाशिकाविशत इत्यादि वाक्य जात जो है वो सब का सब उक्तार्थ है का मतलब अग्निर्वाक भूतवा मुखम प्राविशत इस वाक्य के व्याख्यान के व्याख्यान से ही उनका भी व्याख्यान हो चुका ये समझना क्योंकि अलग अर्थ नहीं है ऐसा ही अर्थ करना उन वाक्यों का भी खाली करण के स्थान पर यह वाक था बाकी अलग अलग करण आएंगे और देवता के रूप में यहा अग्नि था वहा तत्त कर्णों के अधिष्ठात्री देव आएंगे जो पहले बता चुके हैं तो इसलिए ये कहा कि वायु प्राणुभूतवा नाशिक प्राविश इत्यादि यही आगे संक्षेप में कह रहे हैं कि वायु नासिके आदित्यो अक्षिनी वायुर नासिक यानि नासिका है वेष्टि कार्यक्रम संघाधगत नाशिकापुट वो दो है ना इसलिए द्विवचन है और उसमें अधिष्ठात्री वायु देवता ने प्रवेश किया तो वायु का प्रवेश केवल वायु का ही नहीं समझना जैसे अग्नि का प्रवेश अकेली अग्नि का प्रवेश नहीं हुआ अब उसके अधिष्ठे वाघ इंद्रिय के साथ प्रवेश हुआ ऐसे नाशिका रूपी गोलक में प्राण सहित घ्राण इंद्रिय का प्राणवृत्ति सहित घ्रान इंद्रिय और उसके अधिष्ठात्री वायु देव का प्रवेश समझना ऐसे आदित्य तो अक्षी ये तो है गोलक उस अक्षी रूपी गोलक में आदित्य देवता अपने अनुग्राह्य चक्षु इंद्रिय के साथ प्रविष्ट हुआ और दिशाएं अपने अनुग्राहक स्रोत्र इंद्रिय सहित गोलक रूप कर्ण में प्रविष्ट हो गए औषधि वनस्पत शब्द से का, कही गई अग्नि देव वायु देवता अग्निदेव तो शब्दित गोलक में अपने अधिष्ठेय तोग इंद्रिय सहित प्रविष्ट हो गई स्पर्शन इंद्रिय के साथ प्रवेश हुआ चंद्रमा का अपने अनुग्राह्य मन के साथ हृदय में प्रवेश हुआ गोलक में हृदय रूपी गोलक में और मृत्यु देवता का अपने अधिष्ठे पायु इंद्रिय के साथ नाभि रूपी गोलक में प्रवेश हुआ और आप शब्द से उपलक्षित है प्रजापति देवता उस प्रजापति देवता का भी प्रवेश हुआ रेतः शब्दित उपस्थ इंद्रिय के साथ उसके गोलक शिष्ट में इस प्रकार का ये सब अर्थ प्रथम वाक्य के अर्थ के तरह ही है ना इसलिए भाष्कर भगवान ने कहा था उक्ताथम अन्य अब पंचम मंत्र का अवतरण भाष्य है एवं देवतासु इत्यादि इसकी अवतरण टीका है इसे देखिए देवता वक्तुम प्रश्नम अवतारयति इति तो तय प्रश्नमता वेष्टिदेहे देवता दबंधम वक्तुम तयोहो प्रश्नम अवतारयती तो अस्नाया पिपाशा का यानि भूक प्यास का वेष्टि देह में भी करुणों के अधिष्ठात्री अग्नि देवता के साथ संबंध को बताने के लिए तय यानी अश्नापिपास प्रश्नम अवतारियती तो जैसे पहले अग्नि देवताओं ने अपने भोग के लिए आयतन की प्रार्थना की थी प्रश्न किया था भगवान से परमेश्वर से ऐसे ये अष्ना पिपासा भी भगवान से प्रश्न करते हैं अष्नाया पिपासा या पिपाशा भी भगवान से प्रा... अपने आयतन विषय प्रश्न करते हैं उस प्र... उसके लिए पंचम का है अस्नाया पिपासा का परमेश्वर के प्रति प्रश्न रूप है प्रथम वाक्य ये पंचम मंत्र का और बाकी अवशिष्ट वाक्य है परमेश्वर ने अस्नाया पिपासा के प्रश्न का जो उत्तर दिया उस उत्तर को बताने के लिए इस प्रकार ये पंचम मंत्र आएगा तो भाष्य में है, एवं हैसुदेवतासु लब्ध निरधिष्ठाने सत्योश्नाया पिपा से ऐसा लगाना कि एवं लब्धा अधिष्ठानासु देवतासु तो देवताओं ने भगवान से अधिष्ठान विषय प्रश्न किया था भगवान ने उनके उस प्रश्न का उत्तर देते हुए उनके अनुरूप मानव शरीर रूप अधिष्ठान जो आयतन है उस अधि आयतन को प्रदान कर दिया आयतन को प्रदान करने के बाद देवता साधिष्ठान हो गई लब्ध अधिष्ठान हो गई ना? और अभी हीन है निरधिष्ठाने का मतलब है अधिष्ठान रहित हीन कौन है तो अषनाया पिपा से तो अष्नाया पिपासा यानी भूख प्यास को अभी कोई अधिष्ठान नहीं मिला है वहां आपके विराट शरीर में भी अधिदेवों में भी भूख प्यास का अधिष्ठान नहीं बताया ना और यहाँ पर भी देवता का अधिष्ठान तो हो गया उनके अनुग्राह इंद्रियों के जो गोलक है उसमें जाकर के देवताएं बैठ गई वही उनका अधिष्ठान हुआ आयतन हुआ भोगस्थान हुआ लेकिन भूख प्यास को अभी आश्रय नहीं मिला है इसलिए निरधिष्ठान है भूख और प्यास और वो भूख प्यास भगवान से अपने लिए अधिष्ठान बताने की प्रार्थना करते हैं कि हमें भी कुछ अधिष्ठान बता दो हम भी कहाँ रहे भूख प्यास कह रही है या ऐसे आकाश में उड़ते रहेंगे कहीं न कहीं रहने का एक छोटा सा मकान चाहिए एक हाथ कमरा ही क्यों ना हो दोनों मिलकर के रहेंगे उसमें भूख और प्यास लेकिन कही कहीं ना कहीं रहने का स्थान चाहिए इसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं देवों में भी विराट शरीर में कहीं भूख प्यास को स्थान नहीं मिला और यहां पर भी अभी तक देवता दे, देवताओं का स्थान तो बता दिया इंद्रियों का स्थान बता दिया भूख प्यास का स्थान नहीं बताया इसलिए भूख प्यास ने भगवान से प्रश्न किया ये यहां पर कह रहे हैं कि निरधिष्ठाने सत्यो अस्ना पिपासे पिपा से अभी तक निरधिष्ठान है आश्रय रहित है देवताओं को आश्रय मिल गया है अब मूल मंत्र का उच्चारण कर लें फिर इसका अर्थानुसंधान करते हैं तम अशनाया पिपासे अब्रूता आवाभ्याम अभिप्रजानी, ही अभिप्रजानी ही ते अब्रवी सू आ भागिमी तस्कताय ग्रीहते, भागिन्या वेव हवीर्गृह्य भागिया पिपासे अश्ना तोतम तो अश्नाया पिपासे अश्ना ये प्रथम वाक्य है तो तम यानी परमेश्वरम देवताओं के प्रार्थना पर देवताओं को अधिष्ठान प्रदान करने वाले परमेश्वर को परमेश्वर से ये करना अष्टाया पिपासे से अब्रूताम अब्रूताम है ना अब्रूत अब्रूताम अब्रुवताम ऐसा तो द्विवचन होने से कर्ता भी द्विवचन होगा कर्तरी प्रयोग है ना तो अस्नाया पिपासे द्विवचन है प्रथमा का इसलिए अस्नाया पिपासे इस द्विवचनांत पद का जो अर्थ होगा भूख प्यास ये हो जाएंगे अब्रूताम का कर्ता अर्तम है कर्म तो अश्नाया पिपाने भूप्यास ने परमेश्वर से कहा अब्रूता क्या कहा तो इति तो आभ्याम आवाभ्याम आभ्याम नहीं आवाभ्याम अभिप्रजानी ही इति तो हमारे लिए आवाभ्याम ये चतुर्थी है तो हम दोनों के लिए भी अभिप्रजानी ही आयतनम अभिप्रजानी ही आयतनम का अध्ययन कर लो तो हम दोनों के लिए भी कोई आयतन यानि अधिष्ठान आलम्बन बताइए आश्रय बताइए जहां पर हम रह सके इति यानी ऐसा भूख प्यास ने परमेश्वर से कहा भूख प्यास के आयतन विषयक प्रार्थना को सुन करके परमेश्वर ने भूख प्यास से ये कहा तो ते अब्रवीत तो अब्रवीत ये एक वचन है ना इसलिए इसका कर्ता होगा एक वचनांत पद का अर्थ और ते ये तो द्विवचन है और द्वितीय का द्विवचन है तांते और ते ये परामर्शक है अश्नाया पिपा से का यहाँ द्विवचनांत है अश्नाया पिपा से का वाचक ये ते शब्द और अब्रवित के कर्ता के रूप में पूर्व वाक्य में तम शब्द जो द्वितीयांत था ना। अब तम अश्नाया पिपा से अब्रूताम इस वाक्य में जो कर्म है उसको ते अब्रवित में कर्ता बना दीजिए और जो उस वाक्य में कर्म है कर्ता है उस इस वाक्य में उसे कर्म बना दीजिए तो कर्म तो है तम शब्द से ग्राह्य ईश्वर उसको यहां पर कर्ता बनाएंगे यदि तो प्रथमांत होगा सह यह शब्द होगा शब्द प्रयोग और अष्नाया पिपा से प्रथमांत था वो कर्म बन जाएगा तो द्वितीय अंत हो जाएगा तो ते ये द्वितीय अंत है तो स यानी परमेश्वर भूख प्यास के द्वारा प्रार्थित परमेश्वर स शब्द से ग्रहण करना ते अब्रवीत यानी भूख प्यास से कहा भूख प्यास से प्रार्थित परमेश्वर ने भूख और प्यास से कहा अब्रवीत का अर्थ निकलेगा क्या कहा तो भगवान जानते हैं भूख और प्यास ये धर्मी नहीं है दो पदार्थ होते हैं एक धर्मी और एक धर्म तो धर्मी कोटि में आने वाले भूख प्यास नहीं है धर्म कोटि में आते हैं इसलिए इन्हें स्वतंत्र आयतन की आवश्यकता नहीं है धर्मरूप पदार्थों को स्वतंत्र आयतन की आवश्यकता नहीं है जो धर्म रूप पदार्थ का आयतन होगा उसी धर्मी रूप पदार्थ के साथ ही रहेंगे ये धर्म रूप पदार्थ भी आश्रित है ना धर्म कहते हैं आश्रित को धर्म कहते हैं आश्रय को तो ये धर्म रूप है का मतलब आश्रित स्वभाव ही आश्रित है किसी न किसी के आश्रित रहते हैं यानी साधिष्ठान ही है स्वभावतः जो आश्रित होता है उसका कोई ना कोई आश्रय होता है ना तो ये स्वभावत ही धर्मरूप होने के कारण साश्रय है आश्रय से युक्त है निरधिष्ठान नहीं है इसलिए भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर ने इनसे कहा कि तुम अपने आश्रय को भूल गए हो इसलिए आश्रय की प्रार्थना कर रहे हो तो तुम्हारा आश्रय ये सब लोग हैं ये सब के सब देवता भोग के लिए आदनादि भोग के लिए आयतन की अपेक्षा कर रहे थे ना तो उनको अधिष्ठान मिल गया आयतन मिल गया तो आदनादि वे करेंगे तो उनकी जो भूख आदनादि कौन करता है जो भूखा प्यासा होगा वो करेगा ना भूखा प्यासा ही भोजन पिएगा खाएगा जल पिएगा दूध पिएगा ये सब होगा और रूप का भूखा जो होगा वो रूप का ग्रहण करेगा शब्द का भूखा होगा वो स्रोत्र इंद्रिय से शब्द विषय का ग्रहण करेगा स्पर्श का भूका तो इंद्रिय से स्पर्श का ग्रहण करेगा इस प्रकार ये तत्द इंद्रियों के माध्यम से जो उनके अधिष्ठात्री देवता तत्द इंद्रियों के विषयों का ग्रहण रूप भोग कर रहे हैं वे देवता ही तुम्हारे आश्रय बन जाएंगे उनके आदन से ही तुम भी संतुष्ट होंगे आश्रय यानी धर्मी को संतोष हो गया भूख प्यास धर्मी की शांत हो गई तो धर्म की भी भूख प्यास शांत हो जाती है हम लोग खाते हैं तो हमारे धर्म स्थानीय जो रूपादी है स्थूलत् शरीर के कृष्ण गौर रूप को अलग से भोग देना पड़ता है क्या भूख भोजन नहीं देना पड़ता हमारे भोग से ही वो उनकी भी भूख मिट जाती है ऐसे भगवान कहते हैं इन सब देवताओं के आदन आदि में तुम्हें हम भागी बना देते हैं कुछ प्रतिशत शेयर देवताओं के आदन का आप लोगों को देता हैं ये भगवान कह रहे हैं तो ते अब्रवीत परमेश्वर ने भूख प्यास से कहा क्या कहा तो एव वाम देवतासु आजा भागिन्यो ये इति अब्रवीत परमेश्वर अस्नाया पिपा से परमेश्वर ने ऐसा कहा येतासु येतासु ये देवतासु कहातासुव वा वाम देवतासु तो येतासु के साथ अन्वित होगा देवतासु पद तो इन देवताओं के भोग में ही तुम्हें भी आभजामी का मतलब है भाग का अधिकारी बना देता हूं आ भजामी का अर्थ है अनुगृमी इनमें से कुछ हिस्सा खाएगी देवताएं धर्मी खाएगा और उसका फल संतोष धर्म को होगा खाएगा आश्रय और संतुष्ट होगा आश्रित तो इसलिए कहा कि एतासु एवं देवतासु वाम यानी आप दोनों को आभजामी कुछ हिस्सा दे करके आप पर मैं अनुग्रह करता हूं कैसा अनुग्रह है भगवान का उसे ही स्पष्ट करते हुए आभजामी क्रियापद के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि एतासु इति तो ये जो देवता है इनके व्यापार में ही आपको भी कुछ अधिकार दे देता हूं कितना प्रतिशत आपको इनके व्यापार का मिल जाए और आप संतुष्ट हो जाए ऐसा परमेश्वर ने भूख प्यास से कहा अब तस्माद यस्य कश्य च देवतायी हविर्गृहते इत्यादि एक वाक्य बचा है पंचम मंत्र में लेकिन इसकी व्याख्या अपेक्षित है समय हो गया है तो हम लोग कल देखेंगे इसकी व्याख्या